शब्द साधना की जी साधो शब्द साधना की जी शब्द शब्द बहू अंतरा सार शब्द चित दे जा शब्द साब मिले सोई शब्द गई ली शब्द बराबर धन नहीं शब्द बराबर धन नहीं जो कोई जाने वो रा तो दामो मिले शब्द ही मूल नोल शीतल शब्द उचारिए अहम आनीे नही तेरा प्रीतम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 कहा तो वे अपूर्व जीवंत शब्द और कहां मेरे मुर्दा शब्द कहां तो झरना था और मैंने ये चट्टाने रख दी इससे सौंदर्य कम हो गया बढ़ाने फिर उसने कहा फिर मैंने कोशिश नहीं की ऐसी घटना रविन्द्रनाथ के जीवन में घटी उन्होंने गीतांजलि लिखी और फिर गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया अंग्रेजी पराई भाषा तो उन्होंने सोचा किसी से पूछ ले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 भूल मेरी है और सीएफ एफ एंड्रूज ने गलत नहीं किया और रीट्स ने भी कहा कि तुम्हारे क्या शब्द थे जो तुमने पहले रखे थे ने कहा उसने कहा कि वो भाषा की दृष्टि से गलत लेकिन काव्य की दृष्टि से सही व्याकरण ठीक नहीं है उनका लेकिन उनमें लय ले तारतम्य आगे पीछे के शब्द में संगीत छिन्न छिन नहीं होता तुम पुराने ही शब्द रखो भाषा को जाने दो भाड़ में काव्य को बचाओ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 जो शांत शून्य में उठता है वो बड़ा मूल्यवान है प्रेम में उठे शब्द को संभालना शून्य में उठे शब्द को संभालना करुणा में उठे शब्द को संभालना क्रोध में उठे शब्द को फेंक देना उसे संभालना मत वो जहर गुफ्तगू बंद ना हो बात से बात चले सुबह तक सामने मुलाकात चले हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले हो जो अल्फाज के हाथों में हैं संगे दुस्नाम तंज छलकाए तो छलका करे जहर के जाम तीखी नज़रें हों तुर्स अबरुए खमदार रहे बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहे बेबसी हर्फ की जंजीर बपा कर न सके कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर ना सके सुबह तक छल के कोई हर पफा आएगा इश्क आएगा वसत लगज से आएगा नजरें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब का खामोशी बोसा ए लव बन के महक जाएगी सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी और फिर हर्फ व नबा की जरूरत न होगी चश्म और आबरू के इशारों में मोहब्बत होगी नफरत उठ जाएगी मेहमान मुरबत होगी हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ तोफ़ा ए दर्द लिए प्यार की सौगात लिए रेग जारों से अदावत के गुजर जाएंगे खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे गुफ्तगु बंद न हो बात से बात चले सुबह तक सामने मुलाकात चले हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले जहां प्रेम के शब्द उठते हो जहां हृदय के शब्द उठते हों जहां अंतर्तम बोलता उसे तो बोलने देना गुफ्तगु बंद ना हो प्रेम में चलती हुई बात बंद ना हो गुफ्तु बंद ना हो बात से बात चले सुबह तक शाम में मुलाकात चले और जो शाम को शुरू हुई थी मुलाकात वो अगर रात भर भी चले तो हर्ज नहीं सुबह तक शाम में मुलाकात चले हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले सत्संग हो तो शब्द सार्थक है प्रेम हो तो शब्द सार्थक है संगीत को लाता हो भीतर के तो शब्द सार्थक है भीतर की थोड़ी सी धुन भी आ जाती हो बसी बसी तो शब्द सार्थक है हों जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुष्नाम माना कि शब्द के हाथों में गालियों के पत्थर भी हैं जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुस्नाम तंज तो छलका करे जहर के बाम और ये भी हमें पता है कि शब्दों में बड़ा जहर भी हो सकता है तीखी नजरें हों तुर्स अबरू खमदार रहे और ये भी हम जानते हैं कि शब्द बड़े नाराज हो सकते और शब्दों में बड़ी तीखी नजरें हो सकती शब्दों में बड़ी चोट हो सकती है यह सब हमें मालूम है बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहे लेकिन कुछ भी हो दिल को जगाए रखना है दिल को जागृत रखना है शब्दों का उपयोग करना है शब्दों में खतरे हैं खाइया हैं खड्ड लेकिन उन्हीं खाइयों खड्ड के पास से जाती हुई पतली सी राह भी है बाट भी है बेबसी हर्फ की जंजीर बपा कर ना सके ध्यान रखना शब्दों की जंजीर पैरों को बांध ना सके ये ख्याल रहे बेबसी हर्फ की जंजीर बपा कर ना सके कोई कातिल हो मगर कत्ले नवा कर ना सके इतना ख्याल रखना भीतर की आवाज शब्दों की जंजीरों में दब ना चाहे भीतर की आवाज शब्दों की फांसी से मर ना चाहे बेबसी हर्फ की जंजीर बपा कर ना सके बस इतना ही ख्याल रहे कि शब्द जंजीरें ना बने हिंदू मुसलमान ईसाई न बना दें शब्द, शब्द से मुक्ति रहे कोई कातिल हो मगर कतने नबा कर ना सके और भीतर की आवाज को शब्द हत्या न कर दें, सुबह तक ढलके कोई हर्फ बफा आएगा प्रतीक्षा करो सुबह आते आते कोई प्रेम का शब्द आएगा गुफ्त बंद ना हो बात से बात चले सुबह तक सामने मुलाकात चले हम पे हुई तारों भरी रात चले सुबह तक ढल के कोई हर बफा आएगा अगर ये प्रेम की गुफ्तगु ये प्रेम की बात ये सत्संग चलता रहे तो आज नहीं कल सांझ नहीं तो सुबह तक जवानी में नहीं तो पीरी में बुढ़ापे में कभी ना कभी अगर ये चलती रही बात तो वो शब्द भी आएगा जो प्रेम से आता है वो शब्द भी आएगा जो अंतरतम से आता है इश्क आएगा बसत लज्ज से पाएगा प्रेम आएगा कपते तो हुए पावों से हालांकि क्योंकि हम प्रेम के आती नहीं इश्क आएगा बसत लज्ज से पाएगा और एक बार नहीं सौ बार आएगा गुफ्त गु बंद न हो सुबह तक सामने मुलाकात चले हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले नजरें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कांपेंगे खामोशी बोसाए सब बन के महक जाएगी और जब उठेगा शब्द तो ऊंठों पर चुंबन बन के बिखर जाएगा सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी और उस घड़ी में सिर्फ फूलों के खिलने की आवाज भर सुनाई पड़ेगी अगर तुम अपने भीतर जाओगे तो तुम अपने गुंचे के फूटने की सजा सुनोगे तुम अपनी ही कली के खुलने की आवाज सुनोगे तुमने कमल को खुलते देखा तुमने कमल को खुलते सुना सुनना भी चाहो तो नहीं सुन सकते आवाज बड़ी धीमी लेकिन जब भीतर का कमल खुलता है तो तुम सुन सकोगे कोई और सुन सके या ना सुन सके तुम निश्चित सुन सकोगे सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी और फिर हर्फ और नबा की जरूरत ना होगी और फिर शब्दों के अक्षरों की कोई जरूरत न रह जाएगी एक बार भीतर के कमल के खिलने की आवाज सुनाई पड़ जाए एक बार वो निशब्द का शब्द सुनाई पड़ जाए और फिर हर्फ और नबा की जरूरत ना होगी चश्म और अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी फिर तो आंखों और भवों के इशारों में प्रेम हो जाता है नफरत उठ जाएगी मेहमान मुरवत होगी फिर अपने आप एक सील पैदा होता है मेहमान मुरत होगी फिर एक सील आता है, एक सिस्टाचार आता है, एक प्रसाद आता है जो अपने आप आता है तुम्हारे लाने से नहीं तुम्हारी चेष्टा से नहीं हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए तोहफा ए दर्द लिए प्यार की सौगात लिए वो प्रभु प्रेम की पीड़ा या प्रेम की पीड़ा और प्यार की प्रेम की पीड़ा का उपहार हाथ में लिए रेग जारों से अदावत के गुजर जाएंगे दुश्मनी घृणा व मनुष्य के जो मरुस्थल हमें घेरे हैं रेग जारों से अदावत के गुजर जाएंगे इन मरुस्थलों से हम गुजर जाएंगे खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे शत्रुता के खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे युद्धों के अशांतियों के गुफ्त गु हो बात से बात चले सुबह तक सामने मुलाकात चले हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले शब्द और शब्द में भेद है शब्द शब्द बहुअंत रहा सार को पकड़ना असार को छोड़ देना और तुम्हारी हालत उल्टी असार को पकड़ लेते हो असार को छोड़ देते अगर कहीं कोई किसी की निंदा कर रहा हो तो तुम ऐसी तल्लीनता से सुनते हो तुम्हें जमाई नहीं आती तुमने कभी किसी की निंदा सुनते वक्त देखा कि जमाई आई हो आती ही नहीं लेकिन अगर कहीं सत्संग चलता हो तो जमाई आने लगती कहीं गाली गलोच चलती हो तो तुम बड़े चौंकने हो जाते तुम्हारी रूह जग जाती तुम्हारी आत्मा बड़ी जागृत हो जाती दो आदमी रास्ते पे लड़ रहे हो और छुरे निकल आए हो तो तुम हजार काम छोड़कर वही खड़े हो जाते साइकिल टेका के अब देख ही ले तुम्हारी जिंदगी में बड़ा रस आ जाता है तुम व्यर्थ को बड़े ध्यानपूर्वक देखते हो और व्यर्थ को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हो तुम देखा ना लोग अपने अपने ट्रांसिस्टर रेडियो लिए कान से लगाए बैठे रहते सत्संग चल रहा है कहीं कचरा छिटक के गिर ना जाए तो कान से लगाए बैठे कि बिल्कुल कान नहीं पड़ता जाए फिर अगर तुम जिंदगी के अंत में कूड़ा कबार के एक धेर हो जाते हो तो कुछ आश्चर्य तो नहीं और कोई म्यूनिसपल का ठेला भी नहीं आता कि रोज तुम्हारा कचरा निकाल कर ले जाए वो बढ़ते ही जाता बढ़ते ही जाता शब्द शब्द बहु अंतरा सार शब्द चित्त दे वही सार है जो तुम्हें स्वयं से मिला थे ऐसे शब्दों को चित्त देना बाकी शब्दों को त्याग कर देना कोई निंदा करे तो कहना क्षमा करो क्यों व्यर्थ तुम अपना मुंह खराब करते मेरे कान खराब करते कोई प्रभु का भजन गाता हो सुन लेना हृदयपूर्वक सुन लेना कोई उकसाता हो भड़काता हो जलाता हो कोई राजनेता आके उकसाता हो उससे क्षमा मांग लेना कि भैया रास्ता पकड़ो कहीं और जाओ मुझे बक्सो हम वैसे ही भड़के बैठे और ना भड़काओ ऐसे ही क्रोध जल रहा है और ना जलवाओ तुम अपनी ये आग कहीं और ले जाओ लेकिन तुम बड़ी उत्सुकता से सुनते हो जब राजनेता गांव में आता देखता लोग कैसे भागे चले जा रहे बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती कचरा है वहां लेकिन भीड़ वहां पहुंच जाती तुम बड़ी उत्सुकता से पहुंचते हो जैसे कुछ बहुमूल्य ले आओगे हद पागलपन है मगर है और सजग होकर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा अन्यथा तुम भी उसी रो में बहते चले जाओगे शब्द शब्द बहु अंतरा सार शब्द दे जाब्द साहब मिले सोई शब्द गहले ले जिससे परमात्मा मिलता हो ऐसे शब्द को गह लेना बाकी सब छोड़ देना ये रहे कसौठी शब्द बराबर धन नहीं जो कोई जाने बोल शब्द में बड़ा धन है लेकिन जो कोई जाने बोल हीरा तो दामो मिले शब्द ही मोल न तोल अगर कोई सदगुरु मिल जाए सदवचन मिल जाए कोई वचन जो तुम्हारे प्राणों के घाव भर जाए कोई वचन जो तुम्हारे प्राणों को निद्रा से मुक्त कर जाए कोई वचन जो तुम्हारे सपने और भ्रम छीन ले और तुम्हें सत्य दे जाए हीरा तो दामो मिले शब्द ही मोल न तोल शीतल शब्द उचारिए आनिए ना ही सुनना भी ऐसे शब्द जो शांति और शीतलता से आते हों, क्रोध वैमनस, हिंसा और घृणा के शब्द नहीं युद्ध और जहर से भरे हुए शब्द नहीं सुनना शब्द जो शीतल से आते हों और बोलना भी शब्द ऐसे जो शीतल हों। जब क्रोध मन में भरे चुप रह जाने अभी तुम जो भी बोलोगे वो घातक होगा जब घृणा मन में उमगे तब एकांत में बैठ जाना प्रभु को स्मरण करना अभी किसी से कुछ भी मत कहना जब हृदय प्रफुल्लित हो आनंद से नाचता हो उत्सव मनाता हो धन्यवाद देने का भाव उठता हो आहो भाव भरा हो तब कुछ बोलना तो तुम्हारे बोलने में संगीत होगा तुम्हारे बोलने में सार होगा तेरा प्रीतम तुझ में शत्रु भी तुझ तुझमा ये शब्द जो है अगर सार-सार पकड़ो तो मित्र बन जाता है तुम्हारा प्रीतम से मिलाने वाला द्वार बन जाएगा और ये शब्द अगर असार पकड़ने लगे तो यही तुम्हारी फांसी हो जाएगी यही तुम्हारी शत्रुता यही तुम्हारा शत्रु हो जाएगा तेरा प्रीतम तुझ में शत्रु भी तुझमाही शीतल शब्द उचारिये अहम आनिए नाहीं अहंकार छोड़ो क्योंकि अहंकार ही गर्मी है मैंने सुना है एक सुफी संत हुए सूफी संत खैराबादी वो अपने गुजारे के लिए सब्जी बेचा करते थे भोले आदमी थे सो बहुत लोगों ने खोटा सिक्का दे जाते थे यहीं तक नहीं कुछ चालाक आदमी तो यह खोटा सिक्का तुम्हारी दुकान से ही हमारे पास आया है कहकर उनसे बदलवा भी ले जाते थे लेकिन खैराबादी उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं और जब भी कोई खोटा सिक्का उनको दे जाता है तो लोग हमेशा देखते थे जब भी कोई खोटा सिक्का देता तो वो आकाश की तरफ देखते और हाथ जोड़ते ये जिंदगी भर की उनकी आदत थी फिर उनका अंत समय आया तब उन्होंने प्रार्थना की है परवरदिगार सारी जिंदगी में खोटे सिक्के स्वीकार करता रहा किसी का भी खोटा सिक्का लेने से मैंने इनकार नहीं किया मैं भी एक खोटा सिक्का हूं और अब तुम्हारे पास आ रहा हूं मुझे वापस न लौटा देना तब लोगों ने समझा कि जिंदगी भर वो क्यों आकाश की तरफ हाथ उठा लेते थे जब कोई खोटा सिक्का उनको दे जाता था तब यही प्रार्थना जीवन भर वो करते रहे हे परवर सारी जिंदगी मैंने खोटे सिक्के स्वीकार किए किसी का खोटा सिक्का लेने से मैंने कभी इंकार नहीं किया अब मैं भी एक खोटा सिक्का हूं अब तेरे द्वार आ रहा हूं मुझे इनकार मत कर देना यह है निर अहंकार भाव मैं भी एक छोटा सिक्का हूं परमात्मा के सामने तुम अहंकार लेके जाओगे तो जाओगे ही कैसे अहंकार तो पत्थर की दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा तुम परमात्मा को पाना सकोगे तुम तो वहां मिट के जाओगे तो ही मिलन है और अभी से मिटाना शुरू करो गर्मी से तुम्हारा अहंकार बढ़ता है क्रोध से घृणा व से तुम्हारे अहंकार को भोजन मिलता है शीतल शब्द उचारिए शीतल हो रहो और शीतल शब्द बोलो शांति को अपने जीवन की व्यवस्था बना लो वही तुम्हारी शैली हो शांत होते होते साधक होते होते एक दिन साधु हो जाओगे साधु होते होते एक दिन सिद्ध भी हो जाओगे साधो शब्द साधना कीजिए यह है शब्द की साधना आज के सूत्र जोगी होई परिंदा झप है मद अरु मांग जो है एक उत्तर से पुरिशा नरकई जाई सती सत्य भासंत श्री गोरख राय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 शराब भी पीते मांस भी खाते सौ साल के हो गए घुड़सवारी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता तुम्हारा परिवार तो बड़ा अद्भुत मालूम होता है पिताजी हैं? उनके हम दर्शन करना चाहते मुला ने ये नहीं हो सकेगा क्योंकि पिताजी गए हैं मेरे दादा की बरात में दादा की बरात तो ने कहा मजबूरी थी तुम्हारे दादाजी विवाह कर रहे हैं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 फिर वही बेचैनी फिर वही तनाव फिर वही चिंताएं थोड़ी देर को भुला सकते हो शराब में डुबा के मगर मिटा ना सकोगे एक ऐसी भी शराब है जहां चिंताएं मिट जाती मैं तुम्हें वही शराब देना चाहता हूं ध्यान शराब है प्रार्थना शराब है और जब कोई मंदिर जीवित होता है तो मधुशाला ही उसका ढंग होता है मैं भी तुम्हें चाहता हूं कि शराब ना पियो लेकिन मेरा कारण बड़ा उल्टा है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 वह निर्णायक घटना है